श्री श्री चैतन्य लोकातीत चेतावलीतीतोन्माद स्वकुद सदी सगोष्ठ सेरहातमतिकुन्कलध दधद भित सस्वन विदुषर्षेण चतोत्थम घोरांगोहृदय उदयन मदयती जो अपने असंख्य प्राणों के समान प्रिय हैं उस ब्रज के विरह से विकल हो उन्मादवश जो निरंतर अधिक प्रलाप कर रहे हैं तथा जो अपने चंद्रमा के समान सुंदर श्रीमुख को दीवार में घिसने के कारण बहे हुए रक्त से रंजित कर रहे हैं ऐसे श्री देव हमारे हृदय में उदित होकर हमें मध्मत बना रहे हैं महाप्रभु के दिव्योन्माद की अवस्था का वर्णन करना कठिन तो है ही साथ ही बड़ा ही हृदय विदारक है हम वज्र जैसे हृदय रखने वालों की बात छोड़ दीजिए किंतु जो सहृदय हैं भावुक हैं सरस हैं पर पीड़ा अनुभवी हैं मधुर रति के उपासक हैं कोमल हृदय के हैं जिनका हृदय पर पीड़ा श्रवण से ही भर आता है जिनका अंतकरण अत्यंत लुजलुझा शीघ्र ही द्रवित हो जाने वाला है वे तो इन प्रकरणों को पढ़ भी नहीं सकते सचमुच इन अपठनीय अध्यायों का लिखना हमारे ही भाग्य में बदा था क्या करें विवश हैं हमारे हाथ में बलपूर्वक यह लौह की लेखनी दे दी गई है इतना ग्रंथ लिखने पर भी यह डाकनी अभी ज्यों की त्यों ही बनी है घिस्ती भी नहीं न जाने किस यंत्रालय में यह खास तौर से हमारे ही लिए बनाई गई थी हाय जिसके मुखकमल के वर्णन में इस लेखनी ने स्थान स्थान पर अपना कला कौशल दिखाया है आज उसी मुख्यमल के संगठन की करुण कहानी इसे लिखनी पड़ेगी जिस श्रीमुख के शोभा को स्मरण करके लेखनी अपने लौहपने को भूल जाती थी वही अब अपने काले मुँह से उस रक्त से रंजित मुख का वर्णन करेगी इस लेखनी का मुख ही काला नहीं है किंतु इसके पेट में भी काली स्याही भर रही है और स्वयं भी काली ही है इसे मोह कहाँ ममता कैसी रुकना तो सीखी ही नहीं लेखनी तेरे स्क्रूर कर्म को बार बार धिक्कार है महाप्रभु की विरह वेदना अब अधिकाधिक बढ़ती ही जाती थी सदा राधा भाव में स्थित होकर आप प्रलाप करते रहते थे कृष्ण को कहाँ पाऊँ श्याम कहाँ मिलेंगे यही उनकी टेक थी यही उनका अहर्निश का व्यापार था एक दिन राधा भाव में ही आपको श्री कृष्ण के मथुरा गमन की स्फूर्ति हो आई आप उसी समय बड़े ही करुण स्वर में राजा जी के समान श्लोक को रोते रोते गाने लगे क्व नंद कुल चंद्रमा क्विखी चंद्र कालंकत क्व मंद मुरली रव क्व सुरेंद्र नील क् राखी जीव रक्ष सौधी निधि प्यारी वह कुल का प्रकाशक चंद्र कहाँ है प्यारी वह मयूर की पुच्छों का मुकुट पहनने वाला वनमाली कहाँ चला गया आहा वह मुरली की मंद मंद मनोहर धनी सुनने वाला अब कहाँ गया वह इंद्रनील इंद्रनीलमणि के समान कमनीय कांतिमान प्यारा कहाँ है राजमंडल में थिरक थिरक कर नृत्य करने वाला वह नटराज कहाँ चला गया सखी हमारे जीवन की एकमात्र अमोघ औषधि स्वरूप वह छलिया कहाँ है हमारे प्राणों से भी प्यारा वह सुहित किस देश में चला गया हमारी अमूल्य निधि को कौन लूट ले गया हा विधाता तुझे बार बार धिक्कार है इस प्रकार विधाता को बार बार धिक्कार देते हुए प्रभु उसी भावावेश में श्रीमद्भागवत के श्लोकों को पढ़ने लगे इस प्रकार आधी रात तक आप अशुभाते हुए गोपियों के विरह संबंधी श्लोकों की ही व्याख्या करते रहे अर्धरात्रि बीत जाने पर नियमानुसार स्वरूप गोस्वामी ने प्रभु को गंभीरा के भीतर सुलाया और राय रामानंद अपने घर को चले गए महाप्रभु उसी प्रकार जोरों से चिल्ला चिल्ला कर नाम संकीर्तन करते रहे आज प्रभु की वेदना पराकाष्ठा को पहुंच गई उनके प्राण छटपटाने लगे अंग किसी प्यारे के आलिंगन के लिए छटपटाने लगे मुख किसी के मुख को अपने ऊपर देखने के लिए हिलने लगा ओष्ट किसी के मधुमय प्रेम में शीतलतापूर्ण अधरों के स्पर्श के लिए स्वतः ही कपने लगे प्रभु अपने आवेश को रोकने में एकदम असमर्थ हो गए वे जोरों से अपने अति कोमल सुंदर श्रीमुख को दीवार श्री में घिसने लगे दीवार की रगड़ के कारण उनमें से रक्त बह चला प्रभु का गला रुंधा हुआ था श्वास कष्ट से बाहर निकलता था कंठ घरघर शब्द कर रहा था रक्त के बहने से वह स्थान रक्त वर्ण का हो गया वे लंबी लंबी सांस लेकर गो गों ऐसा शब्द करते रहे उस दिन स्वरूप गोस्वामी को भी रात्रि भर नींद नहीं आई उन्होंने प्रभु का दबा हुआ गो गो शब्द सुना अब इस बात को कविराज गोस्वामी के शब्दों में सुनिए विरहे व्याकुल प्रभुर उद्वेग उठिला गंभीरा वितरे मुख घर्षित लागिला, मुखे गंडे ना के छत हैलो अपार आवावे से ना जानेन प्रभु पड़े रक्तधार सर्वरात्रि करेन भावे मुख संघर्षण गोगो गो शब्द करें स्वरूप सुन लो तखन महाप्रभु जब ग्रह में अत्यंत ही व्याकुल हुए तो उन्हें उद्वेग उठा गंभीरा के भीतर अपने मुख को घिसने लगे मुख कपोल नाक ये सभी घायल हो गए भावावेश में प्रभु को जान नहीं पड़ा मुख से रक्त की धार बह रही थी संपूर्ण रात्रि भाव में विफोर होकर मुख को घिसते रहे गोग गो शब्द करते थे स्वरूप गोस्वामी ने उनका गोगो गो शब्द सुना गोगो गो शब्द सुनकर स्वरूप गोस्वामी उसी क्षण उठकर प्रभु के पास आए उन्होंने दीपक जलाकर जो देखा उसे देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए महाप्रभु अपने मुख को दीवार में घिस रहे थे दीवार लाल हो गई थी नीचे रुधिर पड़ा था गैरवे रंग के वस्त्र रक्त में सराबोर हो रहे थे प्रभु की दोनों आँखें चढ़ी हुई थी वे चार बार जोरों से मुख को उसी प्रकार रगड़ रहे थे नाक छिल गई थी उनकी दशा विचित्र थी रोम रक्तोद्गम दंत रोमूपे हाले छड़े अंग है छड़े अंग फूले जिस प्रकार से ही नाम के जानवर के शरीर पर लंबे लंबे काटे होते हैं और क्रोध में वे एकदम खड़े हो जाते हैं उसी प्रकार प्रभु के अंग के संपूर्ण रोम सीधे खड़े हुए थे उनमें से रक्त की धारा बह रही थी दांत हिल रहे थे और करकड़ शब्द कर रहे थे अंग कभी तो फूल जाता था और कभी छीण हो जाता था स्वरूप गोस्वामी ने इन्हें पकड़कर उस कर्म से रोका तब प्रभु को कुछ बाह्य ज्ञान हुआ स्वरूप गोस्वामी ने दुखित चित्त से पूछा प्रभो यह आप क्या कर रहे हैं मुँह को क्यों घिस रहे हैं महाप्रभु उनके प्रश्न को सुनकर स्वस्थ हुए और कहने लगे स्वरूप मैं तो एकदम पागल हो गया हूं न जाने क्यों रात्रि मेरे लिए अत्यंत ही दुखदाई हो जाती है मेरी वेदना रात्रि में अधिक बढ़ जाती है मैं विकल होकर बाहर निकलना चाहता था अंधेरे में दरवाज़ा ही नहीं मिला इसीलिए दीवार में दरवाज़ा करने के निमित्त मुँह घिसने लगा यह रक्त निकला या घाव हो गया इसका मुझे कुछ भी पता नहीं इस बात से स्वरूप दामोदर को बड़ी चिंता हुई उन्होंने अपनी चिंता भक्तों पर प्रकट की उनमें से शंकर जी ने कहा यदि प्रभु को आपत्ति न हो तो मैं उनके चरणों को हृदय पर रख कर सदा शयन किया करूँगा इससे वे कभी ऐसा काम करेंगे भी तो मैं रोक दूँगा उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की प्रभु ने कोई आपत्ति नहीं की इसीलिए उस दिन से शंकर जी सदा प्रभु के पाद पद्मों को अपने वक्षस्थल पर धारण करके सोया करते थे प्रभु इधर से उधर करवट भी लेते तभी उनकी आंखें खुल जाती और वे सचेष्ट हो जाते वे रात्रि रात्रि भर जाग कर प्रभु के चरणों को दबाते रहते थे इस भय से प्रभु अब बाहर नहीं भाग सकते थे उसी दिन से शंकर जी का नाम पड़ गया प्रभु पादोपादान सचमुच वे प्रभु के पैरों के तकिया ही थे उन तकिया लगाने वाले महाराज के और तकिया बने हुए सेवक के चरणों में हमारा बार बार प्रणाम है